ओ गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात्म ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम तस्म श्रीगुरव नमः। <coughs> हम लोगों ने आत्मबोध के चौबीसवें श्लोक को लेकर विचार किया तो इस श्लोक में ये बता दिया सूर्य का जो प्रकाश है उसका स्वभाव है जल की शीतलता अग्नि की उष्णता इस स्वभाव है वैसा ही आत्मा के जो सच्चिदानंद नित्य निर्मलता ये स्वाभाविक है औपाधिक नहीं है आगंतुक नहीं यहाँ तक विचार किया था आगे ये बता रहे पच्चीसवें श्लोक में आत्मा के सत और चित अंश और बुद्धि की वृत्ति इन दोनों को अविवेक से विचार के अभाव से मिलकर मैं जानता हूँ ऐसा व्यवहार होता है तो यहाँ मैं है वह आत्मा का है जानता हूं बुद्धि को लेके होता है कुछ को लेके बता रहे पच्चीसवें <coughs> श्लोक में आत्मना सचिद बुद्धे बुद्धिर्वृत्ति संयोज्य चा विवेके न जा प्रवर्तते आत्मके आत्म सत और सत्चिताश सचिद सत और बुद्धे वृत्ति बुद्धि के जो वृत्ति है <coughs> इन दोनों को अविवेक से मिला कर अविवेके संयोजा अज्ञान के कारण संयोग करके मैं जानता हूँ जाना मीटि प्रवर्तते ऐसा व्यवहार करते हैं चाहे तो अज्ञानी हो अथवा शास्त्रज्ञ पंडित भी हो व्यवहार करता है यह विचारणीय है मई जानता हूँ यह हर एक व्यक्ति बोलते जागृत में व्यवहार होता है स्वप्न में भी कुछ अंश में होता है सुसुप्त में भले ना हो अर्थात जानने वाला हूं इस प्रतीति में मई का जो अर्थ है मई जानता हूं ये जो मई का अर्थ है अर्थात जो मई बोल रहे है वो आत्मा को लेके आई <coughs> जिसमें ज्ञान नाम का गुण उत्पन्न होता है और नष्ट होता है इसलिए यह ज्ञान गुण अनित्य है और इसका आश्रय आत्मा नित्य है ये वेदांति का मत नहीं वैशेषिक न्यायिकों का मत है क्योंकि वो लोग आत्मा को द्रव्य मानते हैं और आत्मा में एक ज्ञान नाम का गुण उत्पन्न होता है और नष्ट होता है और भी गुण मानते नव विशेष गुण उनमें एक ज्ञान मानते पर बात ऐसी नहीं है जो भले वो मान रहे अनुभव को लेकर ये बात ऐसी नहीं असल में आत्मा तो सत और चिद रूप है अर्थात आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है ज्ञान गुण वाला नहीं है जो ज्ञान स्वरूप है गुण वाला नहीं हो सकता है वो वैशेषिकों ने जिस ज्ञान को आत्म का गुण कहा दिया वो अनुभव को लेकर और वह तो ज्ञान है बुद्धि की वृत्तिरूप ज्ञान है वृत्त्मक ज्ञान है स्वरूपात्मक ज्ञान नहीं दो ज्ञान होता है एक स्वरूपात्मक ज्ञान है वो आत्मज्ञान वृत्त्यात्मक ज्ञान है बुद्धि का है वो तो आगंतुक है नष्ट होने वाले उत्पन्न होता है नाश होता है जो चेतन आत्मा का आश्रय लेकर अंतकरण का व्यापार रूप है वो अंतकर्ण का व्यापार ही वृत्ति है और वृत्ति कोई अलग नहीं है जो अंतकर्ण जो व्यवहार में प्रवृत्त होता है घटपट आदि में तभी वृत्ति कहाते वृत्ति कोई अलग नहीं व्यवहार दशा में आत्मा का सत और चेतन अंश एवं बुद्धि के इदमाकार आत्मा का अहा का अहम अहाकार बुद्धि का इदमाकार तथा आत्मा का अहमाकार व्यापार का अविवेक्षे दोनों मिलके व्यापार हो रहे हैं एक आहमाकार और इधम आकार अविवेक से तादात्म्य हो जाता है इसी तादात्म्य हो जाने से ऐसा तादात्म्य हो जाने के कारण एक के धर्म का अध्यास दूसरे में होने लगता है एक का धर्म दूसरे में आरोप होता है जैसा लोहा ने जला दिया व्यवहार होता है बुद्धि में चेतनता तथा आत्मा में व्यापार बुद्धि जड़ है किन्तु आत्मा के साथ संबंध होने से चेतनता आत्मा में कोई व्यापार नहीं उस आत्मा में व्यापार ये दोनों अन्योन्याध्यास मतलब एक का धर्म दूसरे में बुद्धि का व्यापार आत्मा में आत्मा का चेतनता बुद्धि में इसी का नाम है अनोन अध्यास परिणाम है अनोन अध्यास के कारण होते इस अनोन को ही शास्त्र में चिज्जड़ ग्रंथि नाम से कहा भिध्यते हृदया ग्रंथि छिद्यते चिन्ह संशया यही हृदय ग्रंथि चेतन और जड़ की चिज्जड़ ग्रंथि नाम से कहा सामान्य पामरादि के व्यवहार से पामर ही बिल्कुल गंवार उनके व्यवहार से लेकर शास्त्र को अच्छे प्रकार से अध्ययन किया जानते ऐसा पंडित के व्यवहार चाहिए लौकिक हो अथवा शास्त्रीय हो दोनों सभी अन्योन्य अध्यास से ही प्रेरित है बिना अन्योन्या अध्यास कोई व्यवहार बनता नहीं व्यवहार से पूर्व ज्ञान का होना अनिवार्य है जो भी व्यवहार करेंगे उसमें ज्ञान की आवश्यकता है अतः मैं जानता हूँ यह प्रती भी आत्मा में आध्यासिक है आत्मा में मैं जानता हूँ ये बनेगा नहीं ये बुद्धिवृत्ति आत्मज्ञान रूप तो अवश्य है आत्मज्ञान स्वरूप है उसमें कोई संदेह किंतु ज्ञान गुण वाला नहीं है ज्ञान गुण वाला हो तो द्रव्य बन जाएगा नहीं नयाको ने मान लिया उसको द्रव्य द्रव्य नहीं है वो नहीं है एक जैसा बुद्धि व्यापार का आत्मा में आरोप करके उस आरोप के कारण ही जानने वाला हूँ ऐसा मानते ऐसा प्रतीति होती सबको जो परमार्थ दृष्टि से यतार्थ दृष्टि से विचार दृष्टि से परमारूप नहीं है अपितु तो भ्रम है इसलिए सारा व्यवहार जो हो रहे विचार के दृष्टि से भ्रम है अविचार दृष्टि से चलो मान रहे क्योंकि दो दृष्टि है एक आपात दृष्टि व्यवहार दृष्टि है उसको लेके सारा व्यवहार जहाँ भी अब विचार करने लगेंगे व्यवहार दृष्टि में पहुँच जाए पारामात्रिक दृष्टि में पहुँचेंगे ये सार भ्रम इसलिए आत्मा शुद्ध है सत्चित आनंद स्वरूप है संपूर्ण व्यवहारों से रहित है किंतु अध्यास के कारण आरोप के कारण उसमें व्यवहार होने लगता है ये व्यवहार जब तक हो रहे तब तक व्यक्ति अपने को दुखी मानने लगता है और जन्म मृत्यु के जंजाल में जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ मानता है उसके बाद बाह्य या अनात्म पदार्थ में ममता बुद्धि होने लगती है इसलिए साधक को ये चाहिए विचार करना चाहिए Who am I? मई कौन हूँ क्या मैं शरीर हूँ क्या मैं इंद्रिया हूँ क्या मैं प्राण हूँ क्या मई बुद्धि हूँ मैं, मैं इनसे अलग हूँ मैं इनसे अलग होने पर भी मेरे अंदर इनके धर्म आरोप हो रहे हैं मैं उनका दृष्टा हूँ ये अध्यास है इसलिए इस अध्यास को हटाने के लिए विचार आवश्यक है अविचार के कारण ही अध्यास विचार करने से ये अध्यास निवृत्त होता है अतः विचार करना चाहिए वही एक उपाय ओम शांति शांति